शिवानंद स्मृति संग्रह श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज का अनुध्यान इस प्रेमपूर्ण वचन से भाभी स्वामी दिर्वेदानंद जी का यह संकल्प बह गया विनय के साथ उन्होंने कहा कर सकूँगा महाराज इतने में पूज्यपाद राजा महाराज जी ने आकर श्री श्री महापुरुष जी के कमरे में प्रवेश किया और कहने लगे खींच लीजिए महाराज खींच लीजिए उसका तो समय हो गया है मुस्कुराते हुए महापुरुष जी ने उत्तर दिया वह एक अच्छा काम कर रहा है बहुत से लड़के तैयार होंगे वह अकेला तैयार हो गया तो लाखों मनुष्यों को तैयार कर सकेगा मठ और मिशन के प्रथम सर्वाध्यक्ष श्रीमद स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा उसके बाद वे फिर बोले देखता हूँ उसकी दीक्षा नहीं हुई है दीक्षा दे दीजिए ना पूजनी महापुरुष महाराज ने कहा मैं तो दीक्षा नहीं देता तुम दिया करते हो तुम्ही दे दो राजा महाराज ने कहा देते नहीं है इसीलिए तो कहता हूँ जमा तो बहुत सा किया है अब कुछ खर्च कीजिए इस पर भी पूज्य महापुरुष महाराज ने कहा नहीं तुम्हें दिया करते हो तुम्ही दोगे परमाध्यक्ष परमाराध्य राजा महाराज ने हंसते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना के ढंग से कहा आपकी आज्ञा हो तो मैं लग जाऊंगा। इसके कुछ दिनों के अन्तर ही उन्हीं से अनाजि महाराज को मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई 1918 सौ ईस्वी के अगस्त मास में वे छात्र रूप से स्टूडेंट होम में सम्मिलित हुए थे पहले कहा जा चुका है उन दिनों इसका नाम था श्री रामकृष्ण आश्रम यह एक दुमझले मकान में किराए पर था पता एक बटा एक कारपोरेशन स्ट्रीट वर्तमान सुरेंद्र बनर्जी रोड था उस समय मैं छात्र था विद्यालय में पढ़ता था अध्यक्ष अनादि महाराज जो कोचिंग क्लास करते थे उसी की आय से आश्रम चलता था पुजनी ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज की आज्ञा से मैं छात्रों को पढ़ाकर जो रुपये पाता था उसे आश्रम में न देकर अन्यत्र रख आता था यह सब सुनकर पूजनी अनादि महाराज उस समय भी सुरेन्द्र बाबू ने कहा सारी बातें पूज्य महापुरुष महाराज को बताकर इस विषय में उपदेश ग्रहण करना ही अच्छा है इसके बाद जब मैं मठ पहुंचा तो पूज्य महापुरुष महाराज को सारी बातें बताकर क्या करना चाहिए वह पूछा उन्होंने बताया नहीं भरत ज्ञान ने तो ठीक ही थी, ठीक नहीं कहा वह तो गृहस्थों की बात है तुम आश्रम में हो जो कुछ मिला आश्रम में दे दिया उसके बाद जो होना है होगा ज्ञान की बात वह बात ठीक नहीं है ज्ञान ने ठीक नहीं कहा नहीं वह ठीक नहीं है तुम्हें जो कुछ मिलेगा सभी आश्रम में दे देना जमा क्यों करोगे यह बात ठीक नहीं है और भी एक घटना है बहुत संभव है 1918 साल की परमाराध्य बाबूराम महाराज के भंडारे का दिन तीसरे पहर का समय गंगा किनारे वाले लान में एक छोटी सभा भी हुई थी अनान्य वक्ताओं में स्वामी कमलेसा कमलेश्वरानंद जी ने भी कुछ कहा कहते कहते बेरो पड़े पूज्यपात महापुरुष महाराज ने कहा ललित बाबूराम महाराज की बात कहते हुए अपने कुछ संभाल नहीं सकता उसके अनंतर जब वे कुछ कहने लगे तब उनके बाएं हाथ की मुट्ठी बन गई भौहें सिकुड़ गई मानो प्रत्येक बात पर वे जोर देना चाहते थे उन्होंने कहा गाजीपुर में स्वामी जी के भीतर उस समय तीब्र विरह चल रहा था ठाकुर का आदर्शन वे सह नहीं सकते थे ठाकुर के विरह की ज्वाला से उनका अंतर मानो जल भून कर खाक हो गया था बाबू भैया वहां जाकर उन्हें यहां लाने की चेष्टा करने लगे स्वामी जी के भीतर अति तीब्र विरह चल रहा था वे कहने लगे तू यहाँ से चला जा तेरे साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है ठाकुर चले गए हैं उन्होंने निर्वाण ले लिया है उन्हीं के कारण ही तो तुम लोगों से मेरा संपर्क है वे अब नहीं हैं तुम लोगों के साथ मेरा सारा संपर्क समाप्त हो गया है तू चला जा बाबूराम महाराज सोचने लगे कि पौहारी बाबा के चंगुल में फंसकर ही स्वामी जी वैसा कह रहे हैं उन्हें किसी तरह वहां से हटा ला थकने पर ही जब हाव घट जाएगा उन्हें वहाँ से लाने के लिए वे प्राण प्रण से चेष्टा करने लगे किंतु स्वामी जी के भीतर उस समय वही विरह चल रहा था उन्होंने कहा ठाकुर नहीं हैं उन्होंने ने निर्वाण ले लिया है उन्हीं के कारण तुम लोगों के साथ संपर्क है वे अब नहीं हैं तुम लोगों के साथ भी मेरा संबंध समाप्त हो गया तू यहाँ से चला जा किसी भी तरह स्वामी जी को वहाँ से हटा लाने में असमर्थ हो बाबू महाराज रोते हुए लौट आए और उसी दिन रात को श्री ठाकुर ने स्वामी जी को दर्शन दिया उनका अंतर शांति से भर गया उसके अंतर वे गाजीपुर से चले आए सब कुछ सुन लेने पर ललित महाराज ने कहा तब तो प्रेम की ही विजय हुई थोड़ा हंसकर कर जी ने कहा वह तो हुआ ही बहुत संभव है उन्नीस सौ उन्नीस ईस्वी में स्वामी जी की तिथि पूजा के दिन सुबह मैं मठ पहुंचा उस दिन स्वामी जी के कमरे के सामने एक व्यक्ति पहरे पर रहता था इस बार मेरे ऊपर उस काम का भार पड़ा स्वामी जी के कमरे के पास मैं खड़ा था थोड़ी देर में युवावतार भगवान श्री राम कृष्ण देव के अंतर्गत सदाचार दया दखन मूर्ति पूज्यपात महापुरुष महाराज अपने कमरे से निकल आए आते हैं हाथ हिला हिला कर हंसने हुए उन्होंने कहा यह राम जी का मंदिर है और भरत पहरा दे रहा है यह राम जी का मंदिर है और भरत पहरा दे रहा है बार बार इसी एक बात को भी दुहराने लगे अनेक बातें कहने की मेरी इच्छा हो रही थी किंतु मेरे मुख से एक भी बात नहीं निकली उनके प्रत्येक बात से अहेतुक करुणा वर्षा की वारिध धारा वारीधारा धारा के समान बरस रही थी वह भी अयाचित भाव से मेरे सिर के ऊपर मौन होकर मैं खड़ा रह गया थोड़ी देर बाद परमाराध्य महापुरुष महाराज अपने कमरे में चले गए कुछ क्षण के अनंतर प्रसाद पाने की घंटी हुई उस समय प्रातः नौ या साढ़े नौ बजे होंगे इस प्रसाद का अर्थ था जलपान थोड़ी देर में पूजनी महापुरुष जी अपने कमरे से निकल आए और बोले प्रसाद की घंटी हुई है तुम नहीं गए मैंने कहा जाऊंगा। मन में मैं जानता था कि बदली में कोई आए बिना नहीं जाऊंगा। कुछ क्षणों के बाद वे फिर आ पहुँचे और बोले क्यों तुम प्रसाद लेने नहीं गए अब की बार मैंने उत्तर दिया महाराज वह हो जाएगा बाद में वे चले गए थोड़ी देर बाद वे फिर निकल आए हाथ में एक कटोरी थी उसे मेरे हाथ में देकर कहा यह लो स्वामी जी का प्रसाद और कुछ संकोच के साथ हंसते हुए बोले इसमें से मैंने थोड़ा सा खा लिया है तो है यह स्वामी जी का प्रसाद ही इस कारण कोई दोष नहीं लगेगा दोनों हाथ पसार कर मैंने उस कटोरी को ले लिया ऐसा लगा मानो स्वामी जी ने ग्रहण किया है या मैं नहीं जानता किंतु प्रत्यक्ष आपका प्रसाद तो मिल गया इसके बाद और भी एक दिन महाराज ने प्रसाद दिया था साल याद नहीं है वे परमाराध्य राजा महाराज के साथ दीर्घ दाक्षिणाध्य भ्रमण कर लौटे थे एक दिन सुबह मैं मठ में गया उन्हें प्रणाम करते ही बोल उठे देखो तो वहाँ एक कप के भीतर क्या रखा है मैंने थोड़ा सा खा लिया है जो बचा है उसे खा लो देखा एक बड़ा कप लगभग तीन चौथाई दूध से भरा है और क्रीम कैकर बिस्कुट है उन्होंने कहा यही खड़े होकर खाओ मैं कुछ विविधा कर रहा था उनके व्यवहार की चीज है कैसे उसमें से खाऊं किंतु कुछ भी उपाय नहीं था फिर से उन्होंने कहा खाओ खाकर कप धोकर रख जाओ मैंने वैसा ही किया ऐसा स्वादिष्ट लगा कि क्या कहूँ उन्नीस सौ बीस परीक्षा हो गई परीक्षा में मैं असफल रहा मैंने पहले ही निश्चय कर लिया था कि सफल या असफल कुछ भी हो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। मठ पहुँचा वहाँ जाकर पूज्य महापुरुष महाराज को प्रणाम किया उन्होंने पूछा परीक्षा में फेल हो गए मैंने उत्तर दिया जी हाँ किस विषय में फेल हुए उन्होंने फिर से पूछा मैंने उत्तर दिया जी गणित में वे कहने लगे उससे क्या हुआ इसके लिए दुश्चिंता न करो और एक साल ही तो है एक साल और पढ़कर परीक्षा दे देना तो पास हो ही जाओगे परीक्षा में पास फेल वैसे थोड़े में ही हो जाता है उसके लिए उदास ना होना और एक साल पढ़ो मामूली परीक्षा है पास हो जाओगे मैं तो बड़ी समस्या में पढ़ गया क्योंकि मेरा निश्चय था कि आगे नहीं पढ़ूंगा और इनका निसंकोच आदेश हुआ अब क्या किया जाए मुझे मौन देख पूछा क्या पढ़ोगे ना मैंने सिर झुकाए उत्तर दिया और पढ़ने की इच्छा नहीं है उत्साह के साथ उनका उत्तर आया अच्छा है वह भी अच्छा है जो लोग नौकरी चाकरी करेंगे उन्हीं के लिए एक डिग्री की आवश्यकता है हमारे यहाँ थोड़ी अंग्रेजी और कुछ संस्कृत जानने से ही काम चलेगा उनमें तो तुम पास हो गए हो गणित से हमें क्या मतलब वही अच्छा है मेरे जी में जी आया इसी साल एक दिन पूजनी अनादि महाराज ने आकर बताया कि अब की बार मठ की दुर्गा पूजा में मैं ही निर्वाचित निर्वाचित पूजक हूँ सुनते ही मुझे डर लगा अब कोई अन्य उपाय नहीं था अतः पूजा के कुछ दिन पहले ही मैं मठ की पूजा पद्धति जहाँ तक संभव हो अभ्यास करने के लिए मठ में चला गया एक दिन शाम को स्वामी जी की एक पतली सी अंग्रेजी पुस्तक संभवतः शिकागो भाषण मठ के सामने टहलते हुए पढ़ रहा था गंगा की ओर एक बेंच पर महापुरुष महाराज बैठे हुए थे उन्होंने एक व्यक्ति से कहा उस छोकरे को बुलाओ तो पास आते ही उन्होंने पूछा क्या अब की दुर्गा पूजा अंग्रेजी में होगी मैं तो लज्जा से मिट्टी में गढ़ गया अस्त तो पूजा आरंभ हो गई मैं बहुत ही डर गया था एक तो मठ दुर्गा पूजा थी और उसमें भी संध पूजा थी एकदम रात के अंतिम भाग में अंत तक पूजा कर सकूंगा या नहीं ऐसा संदेह मन में आने लगा बोधन बंगाल में आश्विन शुक्ला सप्तमी अष्टमी नवमी इन तीन दिनों तक दुर्गा की दस हाथों वाली मिट्टी की मूर्ति बनाकर लोग पूजा करते हैं उनके दोनों ओर लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां और उनके भी दोनों पार्श्व में कार्तिक और गणेश की मूर्तियाँ रहती है षष्ठी के दिन देवी के जागरण को बोधन कहते हैं बोधन के लिए पहले से ही एक बेल की डाल लाकर मठ के ठाकुर मंदिर के सामने वाले बरामदे में रखी गई थी संध्या के आरती के अनंतर जब मैं अधिवास के लिए उधर चला तो श्री मंदिर के दरवाजे पर ही माँ पुरुष महाराज से भेंट हो गई बिना मांगे उन्होंने आशीर्वाद दिया मेरा भी संकोच दूर हो गया उन्हीं के अमोघ आशीर्वाद से पूजा निर्विघ्न सम्पन्न हो गई महानवमी के दिन होम और दक्षिणा हो जाने के पश्चात मैं आज भोजन के लिए बैठा चार दिन भविष्या खाने के अनंतर आज सब कुछ खाया जा सकता था भंडारी आदि सभी लोग विशेष रूप से देवेन भैया मुझे अच्छी तरह खिलाने के लिए बहुत आग्रह करने लगे अधिक खाने वालों में मेरा नाम कभी नहीं था इस कारण मैं आरम्भ से ही अधिक देने से उन्हें रोकने लगा किंतु वे मानने वाले नहीं थे श्री श्री ठाकुर और देवी के भोग में जो कुछ उत्तम वस्तुएं चढ़ाई गई थीं, उन सभी चीज़ों को वे मुझे खिलाना चाहते थे किंतु अकेला इतना कैसे खाया जा सकता है मुझे मालूम था कि श्री ठाकुर का प्रसाद कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए किंतु इतना खाना मेरी शक्ति से बाहर था इतने में लाठी टेकते हुए महापुरुष जी सामने आ खड़े हुए मुझे देखकर उन्होंने कहा तू खा रहा है उसके बाद ही मेरी पत्तल पर उनकी दृष्टि पड़ी देखा बहुत सा प्रसाद पड़ा हुआ है विवश होकर मैंने उनसे कहा महाराज मना करने पर भी इन लोगों ने इतना डाल दिया मैं तो इतना नहीं खा सकूंगा अभय देखकर उन्होंने कहा जितना हो सके खा ले बाकी सब पड़ा रहे मैं तो एक बड़ी विपत्ति से बच गया